यण सूत्र भाष्य कृत वंदे भगवत पुनः पुनः ईश्वरो गुरात्मे मूर्ति विभागिने व्योमद्याय दक्षिणा मूर्त नम ओ शांति शांति शांति तलकार साखिया के नोपनिषद इसमें हम लोग वाक्यभाष्य विचार करते हुए प्रथम मंत्र का विचार हो रहा था कैनेशित पतती प्रेषित मन किसके द्वारा प्रयुक्त होकर के ये मन अपने विषय में जाता है इस विषय का प्रश्न हुआ और इसमें सामान्य विषय का ज्ञानत तो है क्योंकि मन विषय में जाता है ये सभी को पता चलता है किंतु कौन इसको प्रेरणा देता है ये विशेष रूप से इसके प्रतिति नहीं हो रहा है तो सामान्य ज्ञान विशेष अज्ञान होने से विशेष ज्ञान के लिए प्रश्न हुआ तो, सिद्धांति कहा कि मन को कोई दूसरा होना चाहिए जो प्रेरणा देने वाला क्योंकि ये मन में जो प्रवृत्ति होती है अचेतन प्रवृत्ति तो सिद्धांति अनुमान दे दिया था मन प्रवृत्ति ये चेतन प्रयुक्त अथवा चेतनावत अधिष्ठित वृत्ति इस प्रकार की क्यों कहते हैं कि अचेतन प्रवृत्ति रथादिवत रथ आदि रथा इस प्रकार की अनुमान अभी पूर्व पक्ष कह रहा है टीका में प्रथम पंक्ति हम लोग देख रहे थे पेज नंबर नंबर में में एक में, दो मात्रा न हम देखा था प्रवृत्ति है वो तो है टीका में आगे पंद्रह पृष्ठ में मनो आदि नेतन अचेतन प्रवृत्ति चाहिए प्रवृत्ति क्योंकि प्रवृत्ति शब्द ही यहाँ व्यवहार हो रहा है इसलिए स्त्री अंतिम प्रवृत्ति मनो आदि नाम एवं पूर्व पक्ष कह रहा है कि मनो आदि नाम एवं चेतनत्वाद अचेतन प्रवृत्ति ये जो आप हेतु देते हैं तो ये अचेतन प्रवृति मन में नहीं है मनो तो चेतन है इसलिए असिध हेतु ये जो आप हेतु कहे हैं ये हेतु असिद्ध है इति सिद्धांति कहता है कि न आशंका नियम ऐसे आशंका करना नहीं चाहिए इति आह सिद्धांति उत्तर देता है करणानी भाष्य में करणानि कणा मनो आदि नियमेन प्रवर्तन्ते करणानि ये मनो आदि जो सब है वो कर्ण है मन अंतकण है बाकी इंद्रिय इंद्रियह्यकण होते हैं तो मनो आदि ये सब करणानि नियमेन प्रवर्तन्ते तो मनो आदि इसके ऊपर टीका में कहते हैं मन कर्ण है ये कैसे निश्चय होता है अन्यत्र मना अभूव न अदर्शम इत्यादि लोकानुभवन मन आदिना कर्णव सिद्धम ततः प्रदीप अवत चेतन अन्यत्र, अन्यत्र, यस यस तो तो अन्यत्र मना अभूबं अन्यत्र मना में समास कैसे कहेंगे यस्य यश य मना दीर्घ के सूत्र से हो जाएगा धातु अन्यत्र मना अभूव अभूव इसका कर्ता हो जाएगा अहम् तो मैं अन्यत्र मना हो गया था इसलिए न अदर्शम इसलिए देख नहीं पाया इत्यादि लोक अनुभवत लोगों को इस प्रकार के सामान्य अनुभव होता है होने से मन आदिनाम करणत्व मैं देख नहीं पाया क्यों मन अन्यत्र चला गया था अर्थात मन मेरे लिए करुण है मन आदिना करणत्व सिद्धम ततः मन विषय ग्रहण करने के लिए करण स्थानीय हुआ तो कर्ण स्थानीय होने से प्रदीपवत अचेतनत्व सिद्धम जो करण स्थानीय होता है वो तो अचेतन ही है तथ प्रदीपवत अचेतन सिद्धम इसलिए मन अचेतन हुआ पूर्व पक्ष कहा था कि मन चेतन है सिद्धांत कहता है कि मनो अचेतन ही है भाष्य में आगे तन न असती चेतनावती अधिष्ठातरी उपपद्यते मन आदि करण है कर्ण होने से अचेतन है और उनमें प्रवृत्ति होती है तो असती चेतनावती अधिष्ठातरी तन उपपद्यते इस प्रकार पंक्ति का अन्वय करेंगे चेतना वाला कोई अधिष्ठाता नहीं होगा तो ये अचेतन मन आदि में प्रवृत्तिर् नहीं हो पाएगी तद्विशेष्ट अनाधिगम चेतनावत अधिगते विशेषार्थः प्रश्न उपपद्यते कनेशिता कने कश्य इच्छा मत्रेण मन पतती गच्छतिविषय नियमें व्याप्रियत तद विशेष से चनधिगम मन आदि को प्रेरणा देने वाले कोई एक चेतन पदार्थ होना है चेतन पदार्थ अगर नहीं है तो अचेतन में प्रवृत्ति नहीं होती है जैसे रथादि रथादि जड़ पदार्थ अचेतन है अगर उसमें कोई अश्व इत्यादि नहीं रहेगा तो रथ में प्रवृत्ति नहीं होगी इस प्रकार के मनोकरण है जड़ है अचेतन उसमें प्रवृत्ति होती है तो कोई एक चेतना वाला रहना चाहिए तद विशेष्य च अनधिगमत तद विशेष्य अर्थात वो चेतना वाला कौन है ऐसे पता नहीं चलता है किंतु चेतना वो तो सामान्य अधिगत कोई ना कोई एक चेतन्य तो है जो कि उसका प्रेरणा देता है तो सामान्य रूप से पता है विशेष रूप से पता नहीं तो विशेषार्थ प्रश्न उपपद्यते विशेषार्थ प्रश्न जब विशेषाय आय अयम तो विशेष तो के लिए विशेष ज्ञान के लिए प्रश्न उपपद्यते उपपद्यते क्या कि विराम है अच्छा ये प्रकरण थोड़ा बदला अब तो मंत्र का व्याख्यान आरंभ करते हैं कनेशत कने इच्छा मत्रेण मन पतति गच्छति गो विषय नि व्याप्रियत मंत्र में कनेशित कशित उसका अर्थ कहते हैं इष्टं कट विकल्प हो जाता है। तो इष्टं कस इच्छा मेण मन पतति किसी का इच्छा मात्र से मन पतति इच्छा मत्रेण टीका में कहते हैं इच्छा मातृण प्रयत्नादि अभाव लक्ष्य तो इच्छा मातृण अर्थात कोई प्रयत्न नहीं करता है जो भी प्रेरणा देता है वो प्रेरणा देने वाले में कोई प्रयत्न नहीं होता है इसको पांच नंबर टिप्पणी देती है प्रयत्दि अभाव सानिध्य मातृ आवत केवल उसका सानिध्य वो कोई बाघ इत्यादि अर्थात शब्द उच्चारण करके प्रेरणा देता है हस्तपाद इत्यादि के द्वारा कुछ भंगी के द्वारा प्रेरणा देता है इस प्रकार की नहीं है केवल उसका विद्यमान तह से ही हो जाता है कार्य इच्छा मात्र प्रयत्नादि अभाव लक्ष्यते प्रयत्नादि अभाव इसलिए इच्छा मात्र शब्द व्यवहार किए हैं उदाहरण देते हैं ये अच्छा यथार भाष्य में इच्छा मात्र मन पतती पतती अर्थात तो ग्छति कहाँ सो विषय विषय में नियम एन व्याप्रियत निश्चित रूप से तो जाता ही है जब भी वो प्रेरणा देता है ये जाता ही है इत्यर्थ है क्योंकि ये तो सभी को पता है हम लोग जब निराजना स्तोत्र पाठ करने के लिए खड़े होते हैं अथवा जब महिमन करते हैं सभी लोग हम लोग चाहते हैं कि मन एकाग्र रहे इसमें रहे रोज रोज सुनते हैं उद्यम भी करते हैं तो फिर भी ये ये मन स्थिर नहीं होता है और निराजना का अंतिम में भी है कि श्लोक मोक्षार्थम कुरु वृत्ति मचला मन स्तुकिंग यह रोज भी हम पाठ भी करते हैं तो चाहते हैं कि मनो अचला हो जाए मोक्षार्थ क्योंकि मनो अगर एकाग्र नहीं होगा तो मोक्ष नहीं होगा तो मोक्षार्थम कुरु कुरुचित वृत्ति मचला अन्य स्तुकिंग कर्म भी ये तो सभी लोग चाहते हैं किंतु तो फिर भी ये मनो एकाग्र नहीं रहता है तो यही तो प्रमाण है दूसरों को पूछने का आवश्यक नहीं है कि मन का प्रवर्तक कोई दूसरा है तो ये सभी को पता है अभी कहते हैं कि कौन ये प्रेरणा देने वाला मन पतती गच्छती सो विषय अपना जो विषय है विषय अर्थात जहाँ संस्कार है तो उसी में चला जाना संस्कार होने से उसमें राग उसमें चला जाएगा नियमेन व्याप्रियत तो इत्यर्थ निश्चित रूप से जाता ही है अच्छा अगे मनुते अन विज्ञान निमित्त अंतकरण मनः प्रेषितम इव इति उपमार्थः मन का विग्रह देते हैं मनुते इति मनः जिसके द्वारा मनन करता है उसको मन विज्ञान का निमित्त विज्ञान ज्ञान जो होते हैं विज्ञान तो का ये निमित्त हुआ विज्ञान निमित्त अंतकरण मन यह अंतकरण तो को मन शब्द से कहा गया प्रेषितम इव इत उपमार्थ प्रेषित इसको प्रेषण करता है अर्थात तो प्रेरित करता है इव शब्द कहते हैं अभी टीका में कहते हैं ये इव शब्द क्यों अच्छा टीका में इच्छा मात्री प्रयत्नादी अभाव लक्ष्यते न तु इच्छा अस्तित्वम इच्छा मातृण कह देने का अर्थ है कि केवल सान्निध्य मात्र टिप्पणी देख लिया केवल उसका विद्यमानता से ही मन जाता है न तो इच्छा अस्तित्वम वो जो प्रेरणा देता है वो इच्छा मातृण अर्थात तो उसमें कोई इच्छा है प्रेरणा देने वाले में कोई इच्छा है वास्तविक वो नहीं है न तो इच्छा अस्तित्व क्यों निर्विकारता या जो प्रेरणा देने वाला है परमात्मा वो निर्विकार है तो निर्विकार है तो उसमें कोई इच्छा इच्छादि विकार होगा ही नहीं तो इसलिए कहते हैं कि इच्छा वास्तविक प्रेरणा देने वाले में इच्छा है ऐसा नहीं है तो उसके प्र उपस्थिति मात्र से ये मनो चला जाता है निर्विकारता या विवक्षित अभी पूर्वपक्ष कहता है कि आपने प्रेषितम इवो ऐसा क्यों कहते हैं भाष्य में कहा मन प्रेषितम इव इतनी उपमार्थम ते तो इवो शब्द क्यों कहते हैं प्रेषितम इवो इति इवो शब्द अद्याहारेण किमित व्याख्यातम आप इवो शब्द लेते हैं इवो अर्थात जैसे कोई प्रेरणा देता हुआ जैसे ऐसे जैसे शब्द क्यों व्यवहार करते हैं साक्ष्य देता है कही किमित व्याख्यातम तो पूर्वपक्ष करता राज्य इच्छा मत्रेण काचिथ भृत्य प्रवृत्ति काचिथ बा व्यापारेण तद्वत् न स आशंक्य राजा का कोई सेवक होता है जो कि इच्छा मात्रेण प्रवृत्ति कर जाता है तो इच्छा होने से ही प्रवृत्ति हो गया अर्थात तो राजा के अंदर में इच्छा हुआ कि ऐसे हो जाना चाहिए तो वो शिष्य शिष्यमय मतलब वो सेवक में प्रवृत्ति हो गई और काचिच बागाधि व्यापारेण ऐसा कर दीजिए इस प्रकार की व्यापार के द्वारा करते हैं तो ये तद्वत किम न सियात ये दो प्रकार के सेवक होते हैं तीन प्रकार के तृतीय प्रकार के सेवक तो अधम कहा गया नचिकेता कहते हैं कठोर में बहु नाम एम ही प्रथम बहु नाम एम ही मध्यम इस प्रकार के कहते हैं अर्थात तो मैं कभी अधम हुआ नहीं जितने सारे अर्थात तो पिताजी के पास अभी जितने विद्यार्थी है शिष्य है सभी में मैं प्राय प्रथमा वृत्ति में जाता हूँ कभी कभी मध्यमा हो जाता हूँ किंतु तो अधम तो कभी नहीं हुआ और ये पिताजी अभी हमको अमराज जी के पास भेज देते हैं ऐसा हमसे क्या पाप हो गया वो सोचते हैं तो वहाँ वृत्ति और वृत्ति में सेवक का ये लक्षण है कि प्रथमा वृत्ति सेवक अर्थात जो उच्च कोटि के सेवक होते हैं जिनका अंदर में वास्तविक व सेवा का भाव रहता है वो लोग सेव्य के अंदर में क्या आवश्यकता है उनके अंदर में स्वतः हो प्रतिफुलित तो होता है उनको पता चल जाता है कि अब ये होने से अच्छा होगा ये कैसे होता है जब बहुत मतलब सात्विक भाव रहता है तब ये दूसरों का मन का प्रतिफलन भी आ जाता है वो जान लेता है कि अर्थात तो उसके अंदर में ऐसे आ जाता है कि होने से अच्छा होगा ये सात्विक लोग जो होते हैं उनके अंदर में अर्थात तो उनको कोई निर्देश देना शब्द इत्यादि में ऐसा आवश्यक नहीं होता है वो समझ करके काम करते रहते हैं ये होते हैं उत्तम वृत्ति वाले और मध्यम वृत्ति तो श्रद्धा तो अंदर में है किंतु इतना सात्विकता नहीं होने से शब्द से कह दिया तो बस कह दिया तो करेगा आगे नहीं कि उसमें किंतु परंतु क्यों ये सब मतलब अवहेला इस प्रकार के विलम्ब वो नहीं है कह दिया तो करेगा ये मध्यम वृत्ति और जो कहने पर भी नहीं करता है वो अधम वृत्ति कहा जाता है वहाँ ऐसे कहें टीकाकार कहे हैं तो इसी प्रकार के कभी कभी तो इच्छा मात्र से प्रेरित हो जाते हैं सेवक कभी कभी बागादी व्यापार से प्रेरित भी करता है तो यहाँ पे से व्यापार से अथवा इच्छा वास्तव करके प्रेरित तो होना है इस प्रकार के क्यों नहीं हुआ सानिध्य मात्र क्यों हो जाएगा अर्थात तो तो सब्य का अंदर में इच्छा उठे अथवा वो शब्द से भी कह दे ये दोनों प्रकार के होना चाहिए तो क्यों आप कह देते हैं कि सानिध्य मात्र इस प्रकार की व्याख्यान क्यों करते हैं उसका उत्तर देते हैं भाष्य में न तू ईषित प्रेषित शब्द ओर अर्थ यह संभवतः सिद्धांत कहते हैं ईशित प्रेषित अर्थात यहाँ ईशु धातु है ईश इच्छाया तो ईश इच्छा अर्थात कोई इच्छा करके आगे प्रेरणा देता है इस प्रकार की यहाँ नहीं है ये दोनों का यहां अर्थ संभव ही नहीं होगा अर्थात इच्छा करना क्यों कहते जो प्रेरणा देने वाला है वो निर्विकार है आ जो निर्विकार है उसमें कोई इच्छा उठेगा तो नहीं उठेगा इसलिए सिद्धांत ही कहता है कि यह इसी ईसित तो प्रेषित तो शब्द का जो अर्थ होता है ये दोनों अर्थ यहाँ नहीं घटेगा न यह न संभवत तो। न शिष्यान इव मनो आदिनी विषयभ्य प्रसयति आत्मा जैसे शिष्यों को गुरु प्रेरणा देते हैं ये करो ये करो इस प्रकार की ये मनो आदि को मनो आदिनी विषय प्रेरयति आत्मा मनो आदिनी प्रेरयति मनो आदिन में क्या विभक्ति हो जाएगी द्वितीयाचन मनो आदि को प्रेरयति करता आत्मा प्रेरयति और विषयभ्य पंचमी होगा विषय से हटा लेता है मन को आत्मा हटा कहा पाता है उसी के लिए तो सारे साधन है तो ये चतुर्थी है तो विषय के लिए प्रेरणा करता है अर्थात कि विषय के लिए क्यों भेजता है कहते तो हैं विषय ग्रहण करने के लिए विषयभ्य ग्रहण आय विषय ग्रहण करने के लिए आत्मा उनको प्रेषण करता है अर्थात विषय में चलाता है हाँ। उदाहरण एक देते हैं टीका में कि कुछ नहीं मतलब इच्छा भी नहीं करता और कोई व्यापार भी नहीं करता फिर भी अपना संदेश दे देता है कैसा उसके लिए कहते हैं टीका में सक्रिय सर्वस्व अनित्यतया अवधारित्वात निष्क्रिय वस्तुसित ततो भेद संभवती इत्यर्थः जो सिद्धांति कह दिया कि ईशित तो प्रेषित तो शब्द का जो वास्तव अर्थ होता है मतलब शाब्दिक सा, अर्थ होता है इच्छा वाला ऐसे नहीं है यहाँ सक्रिय सर्वस्य सर्वस्व अनित्यतया जो सक्रिय होगा वो अनित्य है शरीर मन बुद्धि ये सब सक्रिय ये सब अनित्य होते हैं ऐसे अवधारितत्वात् जो भी सक्रिय वो अनित्य है क्योंकि जो सक्रिय होगा वो सवयव होगा निरवय होगा सवयव होगा जो सवयव होगा वो नित्य होगा नहीं होगा इसलिए सक्रिय सर्वस्व अनित्यतया अवधारित्वात्त निश्चितत्वात्त निष्क्रियम वस्तु पिपृीसितम निष्क्रिय वस्तु के बारे में वो पूछा गया है पूछने का मतलब पूछा गया है तत्व तो न अर्थभेद संभवति अर्थ अर्थात यहाँ सानिध्य मात्र इच्छा का शब्द का अर्थ है यहाँ सानिध्य उससे भिन्न हो जाएगा कोई बागादी व्यापार के द्वारा कहते हैं वो संभव नहीं होगा न अर्थभेद संभवति अर्थभेद छह नब्बे टिप्पणी दिए इच्छा प्रेषण आदि रूप अर्थ विशेष ये हो गया भिन्न अर्थ प्रेषण ये सब शब्द इत्यादि के द्वारा इस प्रकार के नहीं है तो वास्तव अर्थ हो गया सानिध्य मात्र उसे भिन्न अर्थ हो गया प्रेषण इत्यादि कुछ व्यापार करके वो यहाँ संभव नहीं है और मनो आदि को विषय ग्रहण के लिए प्रेस आत्मा कहा गया टीका में उसको कहते हैं विषय ग्रहणार्थम विषय ग्रहण करने के लिए आत्मा भेज रहा है मन को प्रेरणा कर रहा है आत्मा वास्तविक भेज नहीं रहा है सूर्य उदय हो गए जो मतलब प्रकाश आ गया तो जो साधु है वो कहेगा अब चलेंगे थोड़ा गंगा दर्शन कर लेंगे नहीं तो थो थोड़ा कहीं माधव दर्शन कर लेंगे और जिसको दुष्कर्म करना है वो सूर्य उदय हो गया प्रकाश आ गया वो चलेगा अपना कर्म करने के लिए इसलिए सूर्य का कोई यहाँ कुछ लेन नहीं है जिसके अंदर में जैसा संस्कार है वो उसी प्रकार की ये प्रेरणा प्रेरित तो हो जाता है अपने संस्कार के अनुसार सभी प्रेरित तो होते हैं कौन सत्कर्म में लग जाता है कौन दुष्कर्म में लग जाता है तो विषय ग्रहण के लिए आत्मा प्रेरणा देता है अर्थात आत्मा का सानिध्य से जैसा जिसका संस्कार है कि पंचोदशिकार वहाँ कहे हैं जहाँ गीता का श्लोक देते हैं कि यारूढ़ा मयया सर्वभूतानि यंारूढ़ा मयया उसका पूर्वाध है हृदयशेर्जुन ईश्वरः सर्वभूतानां सर्वूता हृदयशेर्जुन तिषति ब्राह्मणसूता यंत्रूढ़ा मयया उसके लिए वहाँ पंचोद स्वीकार कहते हैं कि देहादि देहादिपंजर यंत्र तदारोहातिश बर्तनम भ्रमणम भवे इस प्रकार के देहादि पंजरम यही यंत्र है और इसमें अभिमान करना यही आरूढ़ हो गया यंत्रा रूढ़ यंत्रा यंत्रा हो गए, यंत्र में आरूढ़ हो गए यंत्र में आरूढ़ हो गए अर्थात तो घड़ी नहीं है आज अच्छा कुछ किसी के पास एक मोबाइल इत्यादि है तो थोड़ा समय का अर्थात पच्चीस में हम लोग पाठ बंद रखते हैं तो जैसे चौबीस हो जाएगा थोड़ा हमको सूचना दे देंगे ठीक तो है देहादि पंजरम कहा गया उसमें अभिमान कर जाना शरीर में अभिमान कर जाना यही हो गया आरूढ़ अभी आरूढ़ हो गया तो आगे भ्रमण करेगा जीव और ईश्वर भ्रामयन भ्रमण करवाएंगे तो भ्रमण जीव करेगा ये भ्रमण क्या है कहते हैं विहित प्रतिषिद्धेश बर्तनम यही भ्रमण विहित कर्म करेगा कभी संस्कार वो भोग में प्रवृत्त होकर के निषिद्ध कर्म भी कर जाएगा इसको कहेंगे भ्रमणम तो विहित प्रतिषिद्ध में चलना ये हो गया भ्रमण और ईश्वर भ्रमण करवाएंगे भ्रामयन ये भ्रमण क्या करेंगे कहते हैं स्वशक्त्या ईश्वर विक्रियते तो जीव अपने संस्कार अनुसार चलेगा ईश्वर केवल अपने शक्ति से विद्यमान ही रहेगा शक्ति जैसे सूर्य उदय हो जाने से सत्कर्म करने वाला सत्कर्म दुष्कर्म करने वाला दुष्कर्म करेगा इसी प्रकार की जैसे संस्कार है ईश्वर अपने पास खाली विद्यमान रहेगा और यह विद्या अपना शक्ति से विक्रिया होकर के ऐसे मार्ग में वो चलाएगा अपने अपने संस्कार के अनुसार सात्विक संस्कार है तो सात्विक में लगेगा राजस्व है तो राजस में चलता फिरता भागता फिरता रहेगा और तामस संस्कार हो जाएगा तो आलस्य निद्रा प्रमाद ये सब में जाएगा तो ये विषय ग्रहणार्थम जिसके अंदर में जैसा संस्कार है वो उसी मुताबिक चलेगा विषय ग्रहणार्थम इसके लिए एक दृष्टांत तो देते हैं अर्थात तो प्रवृत्ति के बिना भी कैसे प्रेरणा दे देता है टीका में नित्यचिकित्सायां अधिष्ठातु चकोर से सन्निधिमात्रे यहाजभोजनादी प्रवृत्ति निमित्त तद्बितर्थ नित्यचिकित्सायां अधिष्ठातु नित्य चिकित्सा का चिकित्सा में जो अधिष्ठाता अधिष्ठाता नियामक नित्य चिकित्सा हम लोग एक चिकित्सा प्रतिदिन करते हैं एक बार नहीं कहीं दो तीन बार दवाई लेना पड़ता है दिन में तो ये क्या कौन सा चिकित्सा प्रतिदिन करते हैं जन्म से अभी तक तो करते ही रहते हैं क्षुद्ध व्याधिश्चिकित्सता प्रतिदिनम भिक्ष औषधम भुज्यताम कहते हैं ये क्षुद रूपक जो व्याधि है उसका तो चिकित्सा करते हैं उसको कहा देता है नित्य चिकित्सा बाकी जितने चिकित्सा सब कादाचित को होता है कभी होता है कभी नहीं किंतु ये जो क्षुधा रूप चिकित्सा है मतलब व्याधि है उसका तो प्रतिदिन चिकित्सा करते हैं इसलिए कहते हैं नित्य चिकित्सा या नित्य चिकित्सा नित्य चिकित्सा में अधिष्ठाता बनकर के रहता है चकोरो पूर्व काल में राजा लोग अगर जो भोजन है उसमें विषव मिश्रित तो हो जाएगा तो राजा का तो प्राण जाएगा इसलिए राजा लोग क्या करते थे कि चकोरो पक्षी रखते थे तो वो पक्षी भोजन के पास बैठेगा अगर उसका चक्षु लाल हो जाएगा फिर बंद हो जाएगा तो जानेंगे भोजन में विष है वो और कुछ करने वाला नहीं है खाली वहाँ बैठेगा तो अगर उसका चक्षु निमिलन हो गया तो जानेंगे कि ये भोजन ग्राह्य नहीं है अभी वहाँ अधिष्ठाता नियामक नित्य चिकित्सा में नियामक हो गया चकोर वो चकोर का सन्निधि मात्र तो यथा राजभोजन आदि प्रवृत्ति निमित्त राज राजा का भोजन में प्रवृत्ति होना नहीं होना वो चकोरो उसका निमित्त बन गया वो चकोरों को सर नहीं हिलाएगा कुछ नहीं करेगा तो उसका आंख लाल हो जाएगा अथवा उसका आंख बंद हो जाएगा इतना ही होगा तो वो बाकी कुछ और मतलब शब्द नहीं करेगा कुछ सर नहीं हिलाएगा तो जैसे ये चकोर सन्निधि मात्रेन राजा का भोजन में प्रवृत्ति होना नहीं होना का निर्णायक हो गया इसी प्रकार ये दृष्टांत दिए भाष्य में इसको कहते हैं अंतिम पक्ति में विविध नित्य नित्य चित स्वरूपतया तू निमित्त मात्र प्रवृतौ नित्य चिकित्सा अधिष्ठात्रिवथ अच्छा प्रेशयती आत्मा के बाद विराम है? है अच्छा यहाँ इसमें नहीं है विषय आत्मा वहाँ विराम नहीं है, है। निमित्त मात्रत्व मिति हाँ अच्छा निमित्त मात्रत्व मिति तभी इसको भाष्य में इसको कहते हैं विषय ग्रहण के लिए आत्मा मन को प्रेरणा करता है तो किंतु कोई व्यापार के द्वारा नहीं है क्यों व्यापार के द्वारा नहीं है कहते हैं विविख्त नित्य चित स्वरूप तया विविध असंग नित्य चित स्वरूप तो अर्थात इसको किसी की आवश्यकता भी नहीं है विविधता नित्य चित्त स्वरूप होने से चित्त स्वरूप तया तो निमित्त मात्रम प्रवृत्तो प्रवृत्ति में केवल निमित्त मात्र है जैसे सूर्य सूर्य उदय हो गए वो किसी को प्रेरणा नहीं देते हैं तो फिर भी प्रवृत्ति के लिए वो निमित्त बन जाते हैं तो ये सूर्य नित्य चिकित्सा अधिष्ठा त्रिवत नित्य चिकित्सा क्षुधा उसमें अधिष्ठाता हो गया चक्रोपक्षी जैसे दृष्टांत तो दे देते हैं अच्छा आगे मंत्र है के नैशित पत प्रेषित पतती मन के न प्राण प्रथम युक्त तो प्राण कहा गया प्राण इति नासिका भव अर्थात मुख्य प्राण को यह कहा जाता है घ्राण को नहीं लेना है क्यों प्रकरणात् प्रकरण अर्थात सभी को प्रेरणा देने वाला तो यहाँ प्राण प्रथम प्रीति उक्त क्योंकि शरीर में पहले प्राण का संचार होता है जब मातृगर्भ में शरीर बनता है तो पहले प्राण का संचार होता है जीव बाध में आता है, है? प्रकरणात् प्रकरणाथ अर्थात ये इंद्रिय इत्यादि नहीं लेना है मतलब ये प्राण कहने से कहीं कहीं प्राण शब्द से घ्राण इंद्रिय को ले लेते हैं यहाँ नहीं लेना है मुख्य प्राण को ही लेना है टीका में कहते हैं करण सनिधानात सभी करणों को अर्थात ये चलाएगा प्राण चलाएगा और वास्तविक मन इत्यादि को चलाने के लिए भी प्राण चाहिए प्राण है तभी प्राण शक्ति शक्ति रूप है क्रियात्मक है सभी को शक्ति देगा भाष्य में प्रथमत्वम कहा गया कि केन प्राण प्रथम प्रीति उक्त प्रथम जाता है प्राण प्रथमत्व इसको एक नंबर टिप्पणी कहते हैं प्रथमत्व प्राधान्यम तो प्राण प्रधान है तो प्राण प्रधान होने से इसलिए यहाँ प्राण शब्द से घ्राण नहीं नहीं लिया जा सकता घ्राण कभी प्रधान नहीं होता है चलन क्रिया या प्राण निमित्तत्व जो चलन क्रिया होती है वो सबका निमित्त ये प्राण होगा तो चाहे वो मन का हो चाहे इंद्रियों का हो चाहे शरीर का हो ये सभी का चलन क्रियाया प्राण निमित्वात और इंद्रिय सब क्या करते हैं स्वतो विषय अवभाष मातम करुणान ये जो इंद्रिय सब ये केवल विषय को अवभाष करेंगे मन किन्तु सबको चलाएगा ए प्राण सभी को चलाएगा शक्ति देगा सभी को अच्छा यहाँ तीन नंबर टिप्पणी में किंग विशेषण इति अच्छा वो आगे आएगा हाँ ठीक है वहाँ देखेंगे भाष्य में आ आगे चल क्रिया प्राण से मनो आदेश मनुआदीसु चलनक्रिया का ही है इसलिए प्राणशब्द से मुख्यप्राणल है तस्मा प्राथम्य प्राण से प्राण प्रथम प्रैतियुक्त प्रकर्षण एक गच्छतिण प्रथम जैती गच्छति युक्त प्रयुक्त मंत्र है कथम प्रैतीयुक्त प्रैति अर्थ ग प्रपूर्वक इणगत धातु एति गच्छति युक्त है, युक्त का अर्थ प्रयुक्त किसके द्वारा पहले ये प्रयुक्त होता है आगे है केने सीता वाच मीम बदंती तो वाचो किं किंग निमित्त प्राणीन तो ये जो प्राणी लोग सब मतलब शब्द उच्चारण करते हैं उसके लिए निमित्त कौन है चक्षुश्रोत्र चक्षु श्रोत्र कौदेव युनि इस प्रकार के अंतिम मंत्र है चक्षु श्रोत्रोश को देव प्रयुक्ता इनको कौन अपने विषय के दिशा में प्रयुक्त करता है के आगे विराम है न्याय में अच्छा करणानाम अधिष्ठाता चेतनावान यह किम विशेषण इत्यर्थ ये सब करणों का अधिष्ठाता तो अधिष्ठाता तो प्रेरक सारे करणों को विषय के दिशा में प्रवाहित करने वाले तो जो अधिष्ठाता है चेतनावान वो कोई चेतन होना पड़ेगा क्योंकि ये तो सब करण अचेतन हो गए अचेतन में प्रवृत्ति होती है तो कोई चेतन उनके पीछे होना चाहिए यह जो ये प्रेरणा देता है स किंग विशेषण किंग विशेषण स किंग विशेषण किंग विशेषण में समास होगा किंग विशेषण यश तो अर्थात तो उसका विशेषण क्या है ये तीन नंबर टिप्पणी विशेषण विशेषण कस्क अच्छा ठीक है स्व अश कस कस कर्थात कह कह धर्म उसका क्या क्या धर्म है कस आगे क्या कसक में विसर्ग अथवा कुपो कपोच नहीं होगा रूप सकल से कहा वो पर में तो अस नहीं है ना अभी कसक हो गया ना हाँ क्या सूत्र क्या है कस का कसका दि नहीं होगा नहीं तो कुपो कपोच लगना चाहिए पर में है ना कस में जो स आया वो स को विसर्ग हो जाएगा होने से पर कुपो कपोच लगना चाहिए क्यों नहीं हुआ कहते हैं कसकाधि सूच इसलिए गण है कसका कसकाधि गण क्या क्या धर्म है इसका अगे ये प्रथम मंत्र पूरा हुआ अभी द्वितीय मंत्र में उतर देते हैं यहाँ बामा पार्श्व में मंत्र भी है यहाँ मनसो मनो यद वाचो वाचंग सौ प्राणस चक्षुष चक्षु अतिमुच्य धीरा प्रत्याश्लोका अमृता बवती वो स्त्रोत्र का भी स्त्रोत्र है अर्थात स्त्रोत्र इंद्रिय जो विषय ग्रहण करता है शब्द ग्रहण करता है उसको जो सामर्थ्य देता है वही स्त्रोत्र सेोत्र साक्षी मनसो मनो इस प्रकार की सभी जो विषय के प्रति जाते हैं उनका जो शक्ति देने वाला शक्ति देने वाला था जिनका सानिध्य से जिनका विद्यमानता से ये सब चलते हैं ये प्राणों का भी प्राण है चक्षु का भी चक्षु है इसको जान करके अतिमुच्य अतिमुच्य अर्थात इंद्रिय शरीर इत्यादि से आत्मबुद्धि को त्याग करके धीरा विद्वान प्रत्य प्रत्य अर्थात शरीर इत्यादि से जब सब तादाद में छुट गया तो जीवन मुक्त हो गया नहीं तो विदे मुक्त भी अस्मात्काद अमृता भवनती है अस्मात् शरीर शरीर से मुक्त हो जाता है जीवन मुक्त नहीं तो शरीर जब नाश हो गया तो विधेय मुक्त हो जाता है टीका में प्रतिवचन वाक्यर्थ संग्रह विवृण्ती मतलब वाक्य भाष्य चल रहे हैं कहते हैं प्रतिवचन प्रतिवचन उत्तर उत्तर वाक्य का अर्थ का संग्रह करके पहले एक संग्रह वाक्य भाष्यकार बनाएंगे आगे उसका विवरण करेंगे द्वितीय मंत्र में प्रथम संग्रह वाक्य देते हैं। स्रोत से इत्यादि प्रतिवचन निर्विशेष निमित तत्व निमित्त ये निमित्त के ऊपर चार्नव टिप्पणी है अच्छा। स्रोत्र इत्यादि प्रतिवचनम ये आचार्य का उत्तर है निर्विशेष्य निमित्ता निमित्त निर्विशेष जो प्रेरणा देने वाला है वो निर्विशेष है वही निर्विशेष परमात्मा ही निमित्त बनते हैं ये मन का ये सब व्यापार में प्रवृत्त होने में तो निमित्तत्वा निमित्तत्व कहने के लिए ये मंत्र है निर्विशेष परमात्मा ही सभी इंद्रिय मन इत्यादि का प्रवृत्ति के लिए निमित्त है वही सभी को प्रेरणा देते हैं जैसा हमारे संस्कार है ऐसा ही वो प्रेरणा देगा अगर वो वास्तविक सबको कराएगा तब तो उसमें कहते हैं कि वैषम्य निर्घृण्य ये दोष आएगा तो किसी को अच्छा कर्म में लगा दिया किसी को तो दुष्कर्म में लगा दिया तो किसी को तो कठोर साधना में लगा दिया प्रेरणा करता है धर्म कार्य में लगा देता है किसी को तो अधर्म कार्य में लगा देता है इस प्रकार की करता है तो उसमें वैषम्य भाव होगा तो निर्घण्य निर्घ्य करते हैं क्रूरता घृणा शब्द का अर्थ दया उसका विपरीत निर्घ्य अर्थात तो क्रूरता तो परमात्मा में क्रूरता ये सब दोष आएगा कहेंगे परमात्मा केवल शक्ति देने वाला बिजली का स्विच हम अगर ऑन कर देंगे अगर वो स्विच किसी पंखे का होगा तो वो क्या गर्म करेगा वो घूमेगा अगर वो स्विच किसी हीटर का होगा वो क्या करेगा अदा तो गर्म करेगा तो इसलिए वहाँ वो बिजली का कोई लेन नहीं है वो तो केवल वो शक्ति दे देगा इसी प्रकार की परमात्मा केवल शक्ति देने वाले बाकी जैसा संस्कार है ऐसे ही चलेगा हमारा अंदर में संस्कार अगर दुष्कर्म में है तो उसी मुताबिक जाएगा ये सारे साधना है कि संस्कार को बदल लेने का है तमस रजस को हटा करके सत्व करना यही सारे साधना वही हैं हाँ? वो जो प्रेरणा देने वाला है वो निर्विशेष है एक इसका है ये हो गया पूरा मंत्र का जो द्वितीय मंत्र उत्तर मंत्र मतलब उत्तर वाक्य है आचार्य का उसका अर्थ अभी इसका विवरण भिबर, विवरण करते हैं भाष्यकार स्वयं ये वाक्य का विवरण बिक्रिया आदि विशेषरहित आत्मनो मनो आदि प्रवृतौ निमित्तत्व श्रोत्र से श्रोत्र इत्यादि प्रतिवचन से अर्थ है विक्रिया आदि विशेष रहित कोई क्रिया को हो जाती है उसमें जो प्रेरणा देने वाला अथवा और कुछ विशेष विशेष जाति गुण इत्यादि संबंध इत्यादि ये सब रहित प्रेरणा देने वाला जो परमात्मा तत्व तो है वो उसमें ना कोई विकार है ना कोई गुण ना कोई जाति ना कोई संबंध कुछ भी नहीं है विशेष आत्मनो ये आत्मा मनो आदि का प्रवृत्ति में निमित्त मनो आदि को प्रवृत्त करवाता है कोई विशेष नहीं है फिर भी प्रवृत्त करवाता है इति इत्यादि प्रतिवचन से अर्थ ये उत्तर वाक्य जो दिया गया आचार्य के द्वारा उसका यही अर्थ है प्रेरणा जो देता है वो बिल्कुल निर्विशेष है टीका में मनो आदिनांग यह प्रवर्तक स किम विशेष इति प्रश्न से निर्विशेषता एव विशेष इतिम तो जैसे कहते हैं तो भाई साहब आप क्या पसंद करेंगे तो कहते हैं कि हमको कुछ भी नहीं चाहिए इस प्रकार कह दिया तो इसी प्रकार के कहते हैं मनो आदि का जो प्रवर्तक है उसमें क्या विशेष है तो प्रश्न किया कहते तो है हैं यही उसका विशेष है कि निर्विशेषता तो निर्विशेषता ही विशेष है निर्विशेषता अर्थात तो विषय का अभाव है तो विषय का अभाव ही वो विशेष है कहते हैं विशेष का अभाव जब हम कहते हैं कि भूतल में घटा भाव हुआ तो नया एक लोग कहेंगे एक भूतल है और दूसरा घटाभाव है क्यों घटाभाव उनको प्रत्यक्ष से दिखता है चक्षु से तो भूतल घटाभाव अलग पदार्थ है तो इसी प्रकार की अभी निर्विशेषता कह दिए अर्थात तो विशेष का अभाव एक तो हो गया आत्मा और उसमें दूसरा पदार्थ रहा विशेष अभाव इसके द्वारा द्वैितापत्ति हो जाएगा तो इसलिए वेदांती मीमांसा लोग कहते हैं अभाव कोई पदार्थ नहीं होता है घटा भाववद भूतलम जब कहते हैं नया कहेगा कि दो पदार्थ है एक घटा भाव है चक्षु से दिखता है और एक भूतल चक्षु से दिखता है तो वेदांति और मीमांसा लो के लोग दो नहीं दिखता है अगर घटा अभाव दिखता है तो बताइए आप अभी हम आपको कागज और कलम दे देते हैं आप बैठ करके लिखिए क्या क्या अभाव वहाँ है और लिख पाएगा क्या तो इसलिए अभाव कुछ पदार्थ नहीं है वहाँ भूतल ही है आप कल्पना करते हैं ये पदार्थ नहीं है वो पदार्थ नहीं है अभाव कह देते हैं वास्तविक पदार्थ तो भूतल ही है इसलिए अभाव को लेकर के कभी द्वैत तो नहीं हो जाता है अभाव तो अधिकरण स्वरूप ही होता है तो सिद्धांत यहाँ कहता है कि निर्विशेषता ही विशेष है प्रेरणा देने वाले में कोई विशेष नहीं है कोई वास्तविक आत्मा है क्रियाया गुण से संबंध से व विशेष से व्यावर्तक धर्म से दर्शय यहाँ तक आधा में पंक्ति रुकेंगे क्रियाया गुण से संबंध से व ये सब विशेषो होते हैं कोई क्रिया है क्रिया करने वाला है जैसे पाचक को कह देते हैं और अगर पाक क्रिया करता है तो उसको पाचक कह दिया जाएगा अभी वो व्यक्ति विशेष हो जाएगा दस व्यक्ति खड़े हैं कह दिया कि अयम पाचक ये विशेष हो गया क्रिया के आधार पर गुण के आधार पर कहेंगे अयम कसा वस्त्रधारी ये गुण हो गया संबंध तो कहेंगे अयम शिष्य है अयम आचार्य है इस प्रकार के संबंध पिता पुत्र कह देते हैं ये सब विशेष्य ये विशेष व्यावर्तक धर्म व्यावर्तक दूसरों से भिन्न करवाने वाला जिसको कह दिए पाचक वो दूसरों से अलग हो गया ये विशेष व्यावर्तक धर्म होते हैं दर्शय तुम अशक्यत्वात जितना जितना निर्विशेष होगा कोई विशेष नहीं रहेगा कहते हैं भीड़ में बिल्कुल सामान्य बन करके चलेगा नहीं कि झंडा क्या कहते झंडा ऊंचा रहे हमारा कहते हैं तो इस प्रकार की नहीं बिल्कुल सामान्य होकर के चले भीड़ में भी सामान्य होकर के चले व्यावर्तक धर्म से दर्शय तुम नहीं दिखा सकते हैं तो जो प्रेरणा देने वाला है यहाँ तक हम लोग पंक्ति पढ़े थे आगे क्रियादिमत्व घटाधिवत अनात्मत्व प्रसंगात अथवा तो निर्विशेष चैतन्यात्मको अहम इति एवं ज्ञानम सम्यक प्रेरणा देने वाला जो है वो निर्विशेष है क्योंकि क्रियादि वाला अगर हो जाएगा घटाधिवत अनात्मत्व प्रसंगात क्रिया का अधिष्ठान सर्वदा अनात्मा ही होता है अनात्मा में क्रिया होगी क्रियादिमत्वे क्रियादि वाला अगर हो जाएगा तो घटादि जैसा अनात्मा अनात्मा ही क्रिया का आश्रय होता है अतो निर्विशेष चैतन्यात्मको अहम मैं निर्विशेष हूँ चेतन रूप चेत मतलब चैतन्य रूप ही हूँ इस प्रकार के इति एवं ज्ञानम इस प्रकार के ज्ञान होना यही सम्यक ज्ञान तो ये ज्ञान कब हो जाएगा कहते हैं जब वेदांत तो विचार करते करते हमारा चित्त संस्कारित हो जाए रजस्तमस्या हम हट जाएँ सत्व आ गया तो सत्व अधिक होने से सर्वत्र ऐक्य ज्ञान होगा ऐक्य ज्ञान होने से सात्विक थोड़ा मन में प्रफुल्लता आएगा धीरे धीरे फिर विचार होगा तो ये मन का प्रफुल्लता को हम क्यों अभी उसके साथ आदात्म्य कर रहा है फिर सत्व से भी गुणातीत तो हो जाएगा तब भी कहा जाएगा कि ये आत्मनिष्ठ हुआ तो पहले ये गुणों को मतलब ऊपर ऊपर करते करते सत्व में आए फिर आगे सत्व से अतिक्रमण करेगा ऐसा नहीं कि हम तमस में रहे और सीधा सत्ो में चले जाएंगे रजस में रहेंगे गुणातीत तो हो जाएंगे ये नहीं होगा धीरे धीरे गुणों का अतिक्रमण होता है प्रकृति है वो सब अर्था प्रकृति कोई स्विच नहीं है ऑन कर देने से ऑन हो जाएगा ऑफ कर देने से ऑफ हो जाएगा तो सब धीरे धीरे ही चलेगा अच्छा इसी प्रकार ज्ञान ही अहम अर्थात निर्विशेष चैतन्य रूप वही में हूँ इस प्रकार की ज्ञान ही सम्यक ज्ञान न च अभावे न सद्वयत्व प्रसंग अगर आत्मा में एक निर्विशेषता रहेगा तो निर्विशेषता अर्थात विशेषाभाव तो विशेष तो अभाव आत्मा तो एक है और उसमें रहा के विशेषा भाव तो उसको लेकर के सद्वयत्व हो जाएगा दो हो जाएगा इसलिए ये विशेषा भाव कोई वास्तव पदार्थ नहीं है वो तो स्वरूप ही है तस् पृथक सत्व अभाव ये जो निर्विशेषता है ये कोई पृथक पदार्थ नहीं है पृथक सत्व स्वरूपेण व्यवहार अन्यत्र अच्छा हाँ अभाव पदार्थ जो होता है वो उसका पृथक कोई सत्ता नहीं है वो तो स्वरूपेण व्यवहार तस्य तृथक सत्वभाव स्वरूपेण व्यवहार अंगवादी उक्त अन्यत्र स्वरूपेण अर्थात हम कहते हैं कि भूतले घटाभाव अभी घटा भाव एक हो गया भूतल एक हो गया दो हो गया कहते हैं इस प्रकार की नहीं है वास्तविक तो घटा भाव का कोई सत्ता ही नहीं है घटा भाव कोई पदार्थ नहीं है अतः तो जब हम व्यवहार करते हैं कि घटा भाव घटाभावपत कहते हैं तो घटा भाव भाववध पश्य घटा भाव वाला को देखिए भूतल शब्द उच्चारण नहीं किया हम तो घटाभावपत कह करके शब्द भी कहते हैं व्यवहार भी करते हैं घटा भाववध पश्य तो कहते हैं वहाँ जो घटाभाव तो पश्य कहते हैं यहाँ जो अधिकरण है अधिष्ठान है उसी को लेकर के व्यवहार होता है अर्थात घटाभाव वाला जो भूतल है उसी को ही देखो तो घटाभाव शब्द से वो अधिकरणों को ही कहा जाता है अधिष्ठानों को कहा जाता है वही हो गया स्वरूप इसी प्रकार के आत्मा में निर्विशेषता ये कोई विशेष अभाव ये कोई धर्म नहीं है विशेष अभाव कहने से अपना स्वरूप ही है इसी से ही व्यवहार हो जाता है स्वरूप व्यवहार इति इतिम्य अन्यत्र नंबर टिप्पणी कहते हैं भाष्य भातिकादु ये सब ऊपर ग्रंथ में अधिक व्यवहार होता है अर्थात नहीं तो कहेंगे अविद्या की निवृत्ति हो गई तो अविद्या की निवृत्ति हो जाने से अधिष्ठान आत्मा बच गया अभी एक आत्मा रहा और एक अविद्यावृत्ति रहा तो कितना पदार्थ हो जाएंगे फिर तो वही द्वैत तो हो गया तो द्वैत अगर रह गया अर्थात तो कोई भी दूसरा पदार्थ रहे इसका कारण अविद्या होगी तो अविद्या से अगर दूसरा पदार्थ आया तो अभी आपका आत्मा भी हुआ और एक अविद्या भी रहा अविद्या का निवृत्ति ये दूसरा है पदार्थ है दूसरा पदार्थ जो होगा उसका कारण अविद्या होगा इसलिए अविद्या की निवृत्ति जब होगी तब क्या बच गया आत्मा के साथ कहीं अविद्या बच गया तो फिर यह निवृत्ति क्या हुआ इसलिए कहते हैं कि निवृत्ति जो होती है वो कोई वास्तव पदार्थ नहीं है वो आत्मस्वरूप ही है ये सब वार्तिक इत्यादि में बृहद प्रस्थान में ये सब का विचार आता है हाँ वहां सात नंबर टिप्पणी अन्यत्र ऊपर में दिया है ना अन्यत्र कहा गया अन्यत्र भाष्य वार्तिकादो इत्यर्थ विराम तथा च उत्तम अक्षर ब्राह्मण वार्तिके वहाँ से इन्वर्टेड आरंभ होगा और ये जो ना है वो वार्तिके न अभावनिष्ठो ऐसा नहीं वार्तिके यहाँ इन्वर्टेड आरंभ होगा आगे ना भाव निष्ठ निष्ठ न्य निषेध कि मुताक्षर कि यहाँ ये वार्तिक है ना भाव निनिष्ठो अभावनिष्ठो न इस प्रकार के हैं अन्यत्र अन्यत्री इसका अन्वय है अन्यत्र अन्यत्रापि निषेध अभावनिष्ठो न निषेध का अर्थ अभाव है ऐसा नहीं है अन्यत्र भी नहीं है और अक्षर ब्रह्म में जो निषेध किया जाएगा अविद्या का वहाँ फिर कहना क्या है अन्यत्र अन्यत्रि निषेधो अभावनिष्ठो न कि मुतो अक्षर अक्षर में जो निषेध किया जाता है जगत का निषेध किया जाता है तो वहाँ फिर क्या कहना है ये अस्तुलो अननो ये अक्षर ब्राह्मण कहते हैं अस्थूल अर्णु इत्यादि जो याज्ञल के जी उत्तर देते हैं तो जगत ये ब्रह्म में नहीं है उस विषय में क्या कहना अर्थात कोई द्वितापत्ति हो जाएगी ऐसा बात नहीं है आगे टीका में यदि शौक्ल्यादिपत को विशेषो अभविष्य तदा तम अवश्य अगर वास्तविक ब्रह्म में कोई गुण धर्म जाति क्रिया इत्यादि कुछ होता तब तो शुक्ल्याधिपत जैसे कहते हैं पट शुक्ल पट में शौक्ल्य धर्म है इस प्रकार की कोई धर्म अगर होता तो विशेष अभविष्य तदा तम अवक्ष्यत ये अभविष्यत और अबक्ष्यत ये कहाँ का रूप है अपने कहना कहाँ का रूप है अभविष्य लिंग का रूप है तो लिंग ये हम कब कहते हैं जब घटना है ना जब घटना नहीं है क्रियायाम जब क्रिया ऐसे नहीं है अर्थात तो जब होता तो तब कहते अगर ब्रह्म में आत्मा में कोई शुक्ल आदि जैसा कोई धर्म गुण कुछ होता तब कहते तो अर्थात तो वास्तविक नहीं है तो इसलिए नहीं कहा गया निर्विशेष ही है आत्मा आगे ठीक टीका में चौबीस हो गया हाँ ठीक है आज आंसर वो अच्छा कल अष्टमी रहेगी इसलिए अवकाश ओम ओ शो मित्र शरुण शो भगवर्यमा श इंद्रो बृहस्पति शो विष्णुक्रम नमो ब्रह्मणे be